आचार्य आचार्य विजय की आचार्य एवं मनुस्मृत के असर एक श्लोक है भाव रूप में उत्पाद बताता तो हूँ कि यदि मनुष्य की एक इंद्रिय भी अपने विषय में आसक्त है तो वो कितना ही सुने कितना ही पढ़े कितना ही विचार चिंतन मनन करे वो ज्ञान उसकी बुद्धि में स्थिर नहीं रहता टिकता नहीं और वहां पर उदाहरण दिया है घड़े का जैसे घड़े के अंदर छिद्र होता है उस घड़े के अंदर कितना ही आप पानी डाल दो वो सारा का सारा पानी छिद्र से निकलता है संख्य दर्शन में भी एक उदाहरण दिया है सूत्र के माध्यम से ना उपदेश बीज प्ररोह नाम बने चेतसी उपदेश बीज प्ररोह अटिस मनुष्य का अंत्यकरण अपवित्र है उसको तो आप कितना ही उपदेश दे दो अथवा वो कितना ही सुन ले कितने ही ध्यान उपासना कर ले कितना ही चिंतन मनन कर ले तो उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ सकता वहां पर उदाहरण दिया है राजा का अज राजा राजा की पत्नी मर गई वो राजा अपनी पत्नी के प्रति बहुत आसक्त था मरने पर बहुत शोकग्रस्त हुआ उसके सहयोगियों ने उसको बहुत समझाया बहुत समझाया लेकिन उसका शोक दूर नहीं हुआ उपदेश का प्रभाव उसके ऊपर पड़ा नहीं उसका शोक दूर नहीं तो हमने बहुत सी ऊंची ऊंची बातें सुनी है और ऊंची ऊंची बातें सुनाई दी गई हैं तो ये बातें ईश्वर के विषय में अथवा आत्मा के विषय में अथवा संसार के विषय में ये बातें हमारी बुद्धि में कभी स्थिर होगी इन विषयों में हमारी तभी श्रद्धा उत्पन्न होगी विश्वास उत्पन्न होगा जब हमारा चित्त पवित्र होगाकरण पवित्र हो ये बातें तभी हमारे समझ में आएगी जब हम किसी इंद्रिय के विषय में आसक्त नहीं ये प्रत्याह किस कि और प्रत्यार क्या होता है इंद्रिय किसी विषय में आसक्त ना हो और जब मनुष्य मन को जीत लेता है तो इंद्रियां भी जीत भी जाती है तो अब हमें यह देखना है कि क्या हमारे मन हमारे वश में है जो दर्शन के अंदर दो का चार पाद है दो पादों की चर्चा कर रहा हूँ एक समाधि पाद है और एक साधन साधन पाद किसके लिए बताया गया है जो व्यक्ति चित्त हैं, जिनका मन एकाग्र नहीं है उनके लिए साधन पाद में उपाय बताए गए है और समाधि पाद में किन के लिए उपाय बताया गया है जिनका चित्त समाधि अब यदि हमारा चित्र चंचल है व्यथित है अथवा हमारा मन हमारे नियंत्रण में नहीं है हमारा अंतकरण अपवित्र है तो सबसे पहले हमें मन को पवित्र अंतकरण को पवित्र अपने चित्र को एकाग्र करने का प्रयास करना है और यदि हमारा चित्र एकाग्र हो गया हमारा मन हमारे वश में हो तब हम ये जो गंभीर बातें बताई गई है ऊंची ऊंची बातें बताई गई है इनके ऊपर चिंतन बन करेंगे विचार करेंगे परमाणु से सिद्ध करेंगे तो शीघ्र ही इनके विषय में हमारा विज्ञान उत्पन्न हो जाएगा शीघ्र ही हमारी इनमें श्रद्धा उत्पन्न हो जाएगी इसको एक उदाहरण समझें। एक मनुष्य साइकिल चलाना जानता नहीं है वो साइकिल चलाना सीख रहा है और दूसरा व्यक्ति है वो साइकिल चलाना जानता है वो साइकिल चलाने में एक्सपर्ट दोनों को है कि आपने यहाँ से रोजर में जाना है तो जो साइकिल चलाना सीख चुका है वो जल्दी पहुंचेगा जो साइकिल चलाना सीख रहा है वो जल्दी पहुंचेगा जो साइकिल चलाना सीख चुका है वो जल्दी रोजर पहुंचेगा आप ये देखें कि हम अभी साइकिल चलाना सीख रहे हैं या साइकिल चलाना सीख गए यदि मन हमारे नियंत्रण में है मन हमारा एकाग्र है ये कैसे पता लगे कि हमारा मन एकाग्र हो गया हमारा मन नियंत्रण में हो गया इसका परीक्षण कैसे करेंगे हमारा अंतःकरण पवित्र हो गया है हमारा मन हमारे नियंत्रण में हो गया है ये हमें कैसे पता लगेगा यदि चित्र के अंदर राग द्वेश उत्पन्न नहीं हो रहे राग द्वेष यदि उत्पन्न हो रहे हैं, दिन में कितनी बार राग उत्पन्न होता है दिन में कितनी बार द्वेष उत्पन्न होता है यदि दिन के अंदर हमारे चित्त के अंदर राग द्वेश उत्पन्न हो रहे हैं तो ये समझना चाहिए कि हमारा अंत्यकरण मन गया हमारा अंत्यकरण हमारा चित्र अभी अभी हमारे नियंत्रण में नहीं आया जिस मनुष्य का चित्र उसके वश में आ जाता है वो किसी शत्रु को देखकर भी उसके मन में क्रोध उत्पन्न नहीं होगा वो किसी आकर्षक वस्तु को देखकर भी उसके राग से युक्त नहीं होते तो सबसे पहले हमें अपना परीक्षण करके हमें ये देखना चाहिए कि क्या हमारा अंत्यकरण पवित्र है क्या हमारा मन एकाग्र है यदि हमारा मन एकाग्र हो गया हमने परीक्षण करके इस कर लिया की हमारा मन हमारे नियंत्रण में हो गया फिर आपको जो ऊंची के लिए बातें बताई गई है ईश्वर के विषय में आत्मा के विषय में वैराग के विषय में आपको जल्दी वैराग हो जाएगा आपको जल्दी आत्मा समझ में आ जाएगी आपको जल्दी ईश्वर के प्रति श्रद्धा उत्पन्न हो जाएगी और यदि ऐसा नहीं है तो आप समय लगाएंगे उपासना में समय लगाएंगे निशना में समय लगाएंगे जितनी उपलब्धि मिलनी चाहिए उतनी उपलब्धि नहीं मिलेगी और समय भी अधिक इसलिए सबसे पहले हमें मन को अपने नियंत्रण में मन को वश में करने का प्रयास करना चाहिए अपने अंतरण को पवित्र करना चाहिए तो उसका क्या उपाय बताया है उसके लिए योग दर्शन का साधन बात है दूसरा और उस दूसरे पार में यमनियम की व्याख्या की गई है और क्रिया योग की व्याख्या की गई यमनियम का पालन करें हम योग का प्रारंभ कहा हो रहा है योग की पहली सीढ़ी क्या योग पहली है योग की पहली सीढ़ी है यम यदि हमारा यम नियम के पालन का स्तर अच्छा नहीं है तो मन हमारे वश में नहीं हो हमारा अंधकरण पवित्र में पवित्र नहीं हो और यदि हम चाहते हैं कि जल्दी हमारा मन नियंत्रण में हो वश में हो तो इसके लिए यम के पालन के साथ साथ क्रिया योग जो तप स्वाध्याय और ईश्वर परिधान है इसके ऊपर अधिक बल यम नियम का पालन तो करें ही उसके साथ साथ तप स्वाध्याय और ईश्वर परिधान इसके ऊपर अधिक बल देंगे तो जल्दी से हमारा मन नियंत्रण में हो जाएगा वश में अवश्य ये पहली बात है दूसरी बात हम वैराग्य को उत्पन्न करने का प्रयास कर रहे हैं ईश्वर का साक्षात्कार करने का प्रयास कर रहे हैं पर हम ये चाहते हैं कि ये जल्दी जल्दी हो जाए जल्दी चाहते हैं इसका फल जल्दी मिल जाए तपस्या कर रहे हैं शास्त्रों को पढ़ रहे हैं हम चाहते हैं कि इसका फल जल्दी जल्दी मिले तो जल्दी फल कौन से कर्मों का मिल योग दर्शन के अंदर कुछ कर्म ऐसे बताए गए हैं जिन कर्मों के अनुष्ठान करने से उन कर्मों का फल शीघ्र मिल जाए वहां पर बताया गया है तीव्र से जो मंत्र तप समाधि आदि का अभ्यास करता है मंत्र का अर्थ किया जाता है तो तीव्र संवेद से वेदाध्यन करता है तीव्र संवेद से तपस्या करता है संवेद से समाधि का अभ्यास करता है तीव्र संवेद का मतलब है के दो तो अर्थ जाते हैं। एक अर्थ किया जाता है श्रद्धा युक्त तो होकर और वैराग्य से युक्त होकर वेदाध्यन करता है तपस्या करता है और समाधि का अभ्यास करता है दूसरी बात बताईवर महर्षि देवता महानुभाव आदि की जो आराधना करता है आराधना के तीन अर्थ लिए जाते हैं किसी को प्रसन्न करना किसी की सेवा करना किसी का सम्मान करना ये आराधना का तो जो तीन संवेद से युक्त तो होकर अर्थात हम जो कर्म करते हैं वैदिक कर्म करते हैं उपासना करते हैं यज्ञ करते हैं स्वाध्याय करते हैं परोजकार करते हैं सेवा करते हैं। तो यदि हम ये श्रद्धा से युक्त होकर कर रहे हैं वैराग्य से युक्त होकर कर रहे हैं निष्काम भावना से कर रहे हैं तो इनका फल क्या है शीघ्र और यदि हम उपासना यज्ञ आदि कर्म तो कर रहे हैं लेकिन श्रद्धा नहीं है वैराग्य नहीं है सकामता से युक्त होकर कर रहे हैं तो इनका फल हमें क्या है शीघ्र नहीं तो यदि हम शीघ्र फलों को प्राप्त करना चाहते हैं तो दो उपाय होंगे। पहला उपाय मैंने बताया कि सबसे पहले हम अपने मन को तो नियंत्रित करें मन तो अपने करें, को अपने वश में करें अंतःकरण को पवित्र करें और दूसरा उपाय बताया कि यदि हम कर्मों का कर शीघ्र फल प्राप्त करना चाहते हैं तो उन कर्मों के प्रति हम श्रद्धा को उत्पन्न करें और वैराग्य को रोकने तो इन उपायों से हम कर्मों को करेंगे ज्ञान को शुद्ध करेंगे तो उससे हमें उसकी शीघ्र ही फल की प्राप्ति हो जाएगी तो इतना कहकर मैं अपनी वाणी को यही विराम देता हूँ कि ईश्वर की सहयोग से ईश्वर की सहायता से और आप सबके सहयोग से कर्ताओं के सहयोग से आयोग के सहयोग से ये शीर्थ बिना किसी विघ्न के सम्पन्न होने जा रहा है प्रसन्नता हो रही है कितना कैसा उनके स्वामी